शांति में तुम ध्यान करने को सुख होते हो शांति में ध्यान करने को सुख हो तो ही ध्यान लग पाएगा अशांति को हटाने के लिए कारण अलग कर दो महत्वाकांक्षा छोड़ दो कुछ होने का कुछ सार नहीं ना कुछ होने को राजी हो जाओ अशांति ऐसे विदा हो जाएगी जैसे सुबह की ओर सूरज के उगते ही विदा हो जाती अशांति को मिटाने के लिए किसी ध्यान की जरूरत नहीं है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 कहीं ये बीमारी कहीं वो बीमारी ज़्यादा सफर भी नहीं कर सकता शरीर कमजोर है तो मैं पिछला जा रहा हूं तो आप कुछ रास्ता बता दें कि चित्त शांत हो जाए चित्त शांत हो जाए तो वह चीफ मिनिस्टर होना अभी मिनिस्टर होने में इतना आसान थे अब चीफ मिनिस्टर होकर और और भयंकर आसानी होगी अशांति तो सिर्फ देखने की बात है देख लो समझ लो अपने भीतर पैदा हो रही उस अर्थ है कि तुम प्रकृति के प्रतिकूल चल रहे हो उस अर्थ है तुम्हें जो होना चाहिए तुम वैसा नहीं हो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे इसलिए असान्त हो इसलिए अशांत हो अशांति तुम्हारा फल है तुम्हारा कर्म फल है मेरा कोई कसूर नहीं कि मैं उसे शांत करूं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 जब मरी गए तब के लिए सन्यास है जब कुछ बचा ही न करने का हाथ पैर भी न हिलने को रहे तब के लिए सन्यास है तो सन्यास तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है संन्यास तो तब जब जीवन की ऊर्जा अपनी प्रगाढ़ता में हो अपने शिखर पर हो तभी यात्रा पर निकल पाओगे क्योंकि यात्रा बड़ी है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 बहुमूल्य क्षण मुश्किल से मिलता है यह बहुमूल्य क्षण ऐसा बाजार के कचरे में फेंक देने के योग नहीं है हीरे को मत फेंको जब भी तुम पाव के शांत क्षण आया है भागो मंदिर की तरफ ये हीरा परमात्मा के चरणों में चढ़ाने जैसा है यह किसी वैश्या के चरणों में मत चढ़ाना जब पांव की चित्त स्वस्थ है हल्का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 प्रवचन बहुत उबाने वाला था और उसने पूछा कि एक सवाल मेरे मन में उठता रहा कि जो लोग वहां बैठे थे ये लोग क्या रोज चर्चा चर्चाते मां ने ये जो लोग वहां बैठे थे ये वर्षों से चर्चा बड़े धार्मिक लोग गांव के सब धार्मिक लोग हैं तो उसने कहा कि परमात्मा इनके चेहरे देख देख के ऊब गया होगा ऐसे बैठे मरे मरा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 उदासी नहीं लेकिन उदास आदमी दुखी आदमी पीड़ित परेशान उस सुख होता है प्रार्थना में क्योंकि वो सोचता है शायद प्रार्थना से ही सब चीजें मिट जाएं, और वो सारे मंदिरों को अपने साथ डुबा लेता है। सुख में सुमिरन न किया दुख में किया याद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 ये कबीर के पारिभाषिक शब्द हैं सुरति शब्द आता है बुद्ध से वो बुद्ध जिसको सम्यक स्मृति कहते थे वही शब्द लोक भाषा में आते आते स्मृति से सुरति हो गया स्मृति का अर्थ है माइंडफुलनेस समग्र होश पूर्वक, होश पूर्वक बैठ जाना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 और घड़ा नहीं गिरता घड़ा संभाला रहता है बातचीत करती रहती हैं, गीत गाती रहती है उछलती कुंती गांव की तरफ वापस लौटती अब तो वैसे दृश्य ना रहे क्योंकि पनघट भी ना रहे नलघट घट है और पर सिवाय उपद्रव के झगड़े के और कुछ भी लेकिन वो प्रतीक सार्थक है भीतर एक होश बना है होश से संभाला हुआ है घड़े को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 सुरत समानी शब्द में तुम्हारी जो स्मृति की क्षमता है जागरण की क्षमता है उसकी की क्षमता है यह तुम्हारे भीतर शब्द पारिभाषिक शब्द है बाइबल में कहा है इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ल्ड ओनली द वर्ल्ड एग्जिस्टेड इन नथिंग एल्स शुरू में शब्द था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 ट्रक गुजर जाते थे थोड़े से सैनिकों के गुजरने से गिर गए ध्वनि का एक आघात और अब तो ध्वनि पर काफी अध्ययन हो रहा है रविशंकर के सितार पर कनाडा में प्रयोग किया गया है रविशंकर सितार बजाते रहे और दोनों तरफ दो क्यारियों में बीज बोए गए वो रोज एक घंटा वहां सितार बजाते और वो बीज धीरे दिर धीरे बड़े होते वो सब पौधे सितार की तरफ झुके हुए बढ़े सब पौधे एक भी पौधा दूसरी तरफ नहीं झुका सब पौधे जैसे सुनने को बहरा आदमी कान पास लिया था ऐसे पौधे सितार सुनने को कान पास ले आए और सितार के कारण जो गति जो पौधा तीन महीने में फूल देने योग्य होता वो डेढ़ महीने में फूल देने योग्य हो गया तो ध्वनि ने कुछ जीवन पैदा किया कुछ ऊर्जा पैदा की